पहला प्रश्न मैं कभी जीवन के शिखर पर अनुभव करता हूं ऐसा लगता है कि सब कुछ जीवन का सब रहस्य पाया हुआ ही है लेकिन फिर क्षणों में बहुत घनी उदासी और असहायता भी अनुभव करता हूं मेरी वास्तविक समस्या क्या है यह मेरी पकड़ में नहीं आता है शिखर जब तक है तब तक घाटियां भी होंगी शिखर की आकांक्षा जब तक है तब तक घाटियों का विसाद भी झेलना होगा सुख को जिसने मांगा उसने दुख को भी साथ में ही मांग लिया और सुख जब आया तो उसकी छाया की तरह दुख भी भीतर आ गया हम सुख के नाम तो बदल लेते हैं लेकिन सुख से हमारी मुक्ति नहीं हो पाती और जो सुख से मुक्त नहीं वह दुख से मुक्त नहीं होगा अश्शा की पूरी उपदेशना एक ही बात की है द्वंद से मुक्त हो जाओ जो निर्द्वंद हुआ वही पहुंचा जिस शिखर को तुम सोचते हो पहुंच गए वो पहुंचने की भ्रांति है क्योंकि पहुंचने का कोई शिखर नहीं होता पहुंचना तो बड़ी सम है न ऊंचाई है वहां ना नीचाई है वहां पहुंचना तो ऐसा ही है जैसे तराजू तुल गया दोनों पलवे ठीक समतुल हो गए बीच का कांटा ठहर गया या जैसे घड़ी का पेंडुलम बाएं गया दाएं गया तो चलता रहेगा लेकिन बीच में रुक गया न बाएं न दाएं ठीक मध्य में तो घड़ी रुक गई जहां न सुख है न दुख दोनों के बीच में ठहर गए वही छुटकारा है वही मुक्ति है अन्यथा मन नए नए खेल रच लेता धन पाना ध्यान पाना संसार में सफलता पानी कि धर्म में सफलता पानी लेकिन जब तक सफलता का मन है और जब तक सुख की खोज है तब तक तुम दुख पाते ही रहोगे क्योंकि हर दिन में रात सम्मिलित है और फूलों के साथ कांटे उगाते फूल कांटों से अलग नहीं और रात दिन से अलग नहीं छोड़ना हो तो दोनों छोड़ना एक को तुम न छोड़ पाओगे एक को हम सब छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारी सबकी चेष्टा यही कि रात समाप्त हो जाए दिन ही दिन हो ऐसा नहीं होगा संसार द्वंद से बना है अगर तुम द्वंद के बाहर सरक जाओ अतिक्रमण हो जाए तुम दोनों के साक्षी हो जाओ अब समझो फर्क तुम कहते हो कभी कभी शिखर पर होता हूं जब तुम शिखर पे होते हो कुछ शांति मिलती कुछ आनंद मिलता कुछ पुलक समाती कुछ उत्सव होता भीतर तब तुम उस उत्सव के साथ तादात्म कर लेते हो तब तुम सोचते हो मैं उत्सव तब तुम सोचते हो मैं आनंद बस वही चूक हो गई साक्षी बने रहो होने दो शिखर उठने दो शिखर गौरी शंकर बनने दो तुंग ऊंचाई आ जाए लेकिन तुम देखते रहो दूर खड़े जुड़ मत जाओ ये मत कहो कि मैं आनंद इतना ही कहो आनंद को देख रहा हूं आनंद हो रहा मैं देखने वाला मैं आनंद नहीं फिर थोड़ी देर में तुम पाओगे कि शिखर गया और घाटी आई दिन गया रात आई तब भी जानते रहो कि मैं विसाद नहीं देखता हूँ विषाद है दुख है पीड़ा है मैं दूर खड़ा दृष्टा मात्र सुख को भी देखो दुख को भी देखो जब तुम देखने वाले हो जाओगे तो कैसा शिखर कैसी घाटी फिर कैसी विजय और कैसी हार नहीं तो मन नई नई चालें चलता नासाद किसे कहते हैं और साद किसे मजबूर किसे कहते हैं आजाद किसे एक दिल है कि सौ भेस बदलता है फिर बर्बाद किसे कहते हैं आबाद किसे एक दिल है कि सौभे बदलता है फिराक एक ही मन है नहीं नहीं भंगिमाओं में प्रकट होता है कभी शिखर पर कभी घाटी में जो शिखर पर वही घाटी में वो कुछ भिन्न नहीं है तुम जब शिखर पर अपने को अनुभव करते हो तब बड़े प्रभावित हो जाते हो कहा पहुंच गए बस जहां तुमने कहा आह पहुंच गए वहीं से उतार शुरू हो गया गिरती शुरू हो गई कहो हिम्मत मत कि आ पहुंच गए तो फिर तुम कभी चूक ना सकोगे पकड़ो मत तो कुछ छुड़ाया ना जाएगा दूर खड़े तथस्थ देखते रहो अब दोबारा जब सुख की ये घड़ी आए और ध्यान रखना शुरू करना सुख की घड़ी से दुख की घड़ी से शुरू मत करना दुख की घड़ी से तो तुम शुरू करना चाहोगे तुम कहोगे तो फिर ठीक अब जब घाटी आएगी और विसाद गिरेगा और अंधेरी रात पकड़ लेगी तब मैं कहूंगा मैं दृष्टा मैं दूर खड़ा दुख में तो सभी दूर खड़े होना चाहते हैं वो कोई बड़ी कुशलता की बात नहीं दुख में कौन जुड़ना चाहता दुख में तो तुम्हारा मन ही तुमसे कहता है कि हट जाओ नहीं दुख से शुरू मत करना दुख में तो शुरू किया तो कोई सार ना होगा जब सुख की घड़ी आ और सब तरफ कमल खिल जाए और चांद ऊपर खिला हो और सब तरफ रस ही रस बहता हो तब एक छलांग लगा के बाहर हो जाना कहना मैं सुख नहीं मैं सिर्फ दृष्टा हूं अगर तुम सुख में जीते तो दुख में भी जीत जाओगे अगर तुमने दुख से कोशिश शुरू की तो तुम कभी ना जीतोगे क्योंकि दुख से तो सहज ही मन अलग होना चाहता उसमें कुछ साधना नहीं है उसमें कुछ जतन नहीं है कोई गुणवत्ता नहीं कांटे से कौन नहीं छूटना चाहता कांटा चुभ जाता तो सभी कांटे को फेंकना चाहते मजा तो तब है जब तुम फूल को फेंक दो और जिसने फूल को फेंक दिया उसके जीवन से कांटे समाप्त हो जाते नहीं तो तुम उलझे ही रहोगे जब घांटी में रहोगे तब शिखर की आकांक्षा सताएगी जब शिखर पर रहोगे तब घाटी का भय पकड़ेगा कि फिर आती होगी घाटी फिर होगी रात ये सूरज उगा ये दोपहरी हो गई ये सांझ होने लगी रात आती ही होगी न तुम शिखर पर शांत हो सकते हो क्योंकि शिखर तुम्हें याद आती ही रहेगी घाटी की सफल आदमी कहां आनंदित हो पाता डरा रहता है अब विफलता लगी अब विफलता लगी कितनी देर और सफल रह पाऊंगा डरा रहता है कहीं खो तो जाएगा और जिसका भय है कि खो तो ना जाएगा उसका सुख कैसे हो सकता है वो सुख धोखा धोखा है हिर और हवसे हयाते फानी ना गई इस दिल से हवाए कामरानी ना गई है संगे मजार पर तेरा नाम खां मरकर भी उम्मीद ए जिंदगानी न गई नस्वर जीवन की लालसा नहीं गई हिरस ओ हबसे हयाते फानी ना गई जो छिन जाता है क्षण भर में फिर हम उसे मांगने लगते कभी ये नहीं सोचते कि जो क्षण में छिन गया फिर भी मिल जाएगा तो फिर क्षण में छिन जाएगा उसका होना ही क्षण भंगुर है हिरस ओ हब से हयाते फानी ना गई इस दिल से हवाए कामरानी न गई और कितनी हारें तुमने उठाई फिर भी विजय की आकांक्षा नहीं जाती विजय की उत्कंठा मन को पकड़े ही हुए फिर जीत ले न जीत पाए संसार में तो परमात्मा के जगत में जीत ले नहीं बना पाए यहां स्वर्ग तो वहां स्वर्ग मिल जाए धन नहीं जुड़ा पुण्य जुड़ा लें धन नहीं जुड़ा ध्यान जुड़ा लें मगर जीत के दिखला दें इस दिल से हवाए कामरानी न गई ये उत्कंठा विजय की ये मरते दम तक नहीं छोड़ती है संगे मजार पर तरार नाम खा। अब तो कब्र पे नाम भी लिख गया कब्र में दब गए मरकर भी उम्मीद है जिंदगानी न गई लेकिन कब्र में दबे दबे भी तुम फिर जिंदगी की उम्मीद करते रहोगे फिर मिले जीवन फिर हो जन मरे तो जीवन की आकांक्षा और जिए तुम कब ठीक से जिए तो मौत का डर तो पकड़े ही रहा कदम कदम पर तो मौत घबराती रही कि अब होगी कि कि तब होगी जरूर होने वाली है ये आज एक मर मर गया गया कल दूसरा क्यों मैं खड़े हैं क्यों छोटा होता जाता हम आगे सरकते जाते रोज मौत करीब आती जाती जिंदा हैं तो मरने कब है मर गए तो फिर जीवन की आकांक्षा ऐसा ये द्वंद का चक्कर है इसको इस देश के लोगों ने संसार चक्र कहा है संसार चक्र का अर्थ होता है जो है उससे विपरीत पकड़े रहता है तुम जो है उसे देखने लगो तो धीरे धीरे वह भी छूटेगा विपरीत भी छूट जाता है अब दोबारा जब तुम्हें सुख का क्षण आए हिम्मत करना बड़ी हिम्मत की जरूरत है सुख के क्षण में जागने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत क्योंकि सुख के क्षण में तो आदमी सोना चाहता है सुख के क्षण में तो सोचता मुश्किल से तो सुख मिला और अब यहां साक्षी बन के और नष्ट करना किसी तरह मिला भोग लो पुरानी आदत पुराना संस्कार तादात्म कर लेने का फिर तुम्हें पकड़ेगा हिम्मत रखना रखा है किसी की आस रहने में ही क्या रखा है किसी के पास रहने ही में क्या आदत सी पड़ गई है शायद वर्णा रखा है फिराक उदास रहने में ही क्या एक आदत एक संस्कार अन्यथा रखा क्या है उदास रहने में और रखा क्या है प्रफुल्ल होने में न उदासी में कुछ है न प्रफुल्लता में कुछ दोनों ही स्थिति में तुम अपने को गमाते हो और दोनों ही स्थिति में तुम रिक्त होते चूकते हर घड़ी चाहे सुख हो चाहे दुख, एक ही चीज पाने योग्य है और वह है साक्षी भाव जागो और देखो जोड़ो मत अपने को अगर तुमने बाहर की चीजों से अपने को न जोड़ा तो तुम भीतर के जगत से जुड़ जाओगे उसी का नाम योग है बाहर से जोड़ा भीतर से टूट जाओगे उसी का नाम विरह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 तो राम मानुज की आंखों में कहते हैं आंसू आ गए और उन्होंने कहा तुम्हारा कुछ भी सहयोग ना कर पाऊंगा फिर मैं असमर्थ हूं वह आदमी कहने लगे लेकिन तुम्हारी असमर्थता क्या है इतने तुम्हारे इस हैं इतने लोग तुम्हारे द्वारा प्रभु की तरफ जा रहे हैं मुझे ही क्यों तुम छोड़ते हो मुझमें ऐसी कौन सी अपात्रता है मैं ब्रह्मचरी का पालन किया हूं सात्विक भोजन करता हूं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 और जबान ने देखा नहीं आंख ने देखा है और जबान कहना चाहती मुश्किल हो जाती कैसे कहूं इसलिए तुम मुझू पूछते परिभाषा मैं कहता हूं मेरी आंख में देख लेना आंख ने देखा है उसे जबान ने उसे देखा नहीं जवान कह सकती लेकिन जो भी कहेगी वो अनुमान होगा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 पहले बेटे ने बहुत सोचा कि हजार रुपए में इतना बड़ा महल सिड़ा करता तो हजार रुपये तो तो तो तो जाके जहां म्यूनिस्पल कचरा फेंकती होगी गांव भर का वहां से सब बैलगाड़ियों में भरवा भरवा भर के महल में पूरा कचरा भर थी क्योंकि इससे और तो सस्ती कोई चीज हो नहीं सकती थी मुफ्त था सिर्फ ढोने का खर्च था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 हर जगह उसकी ही पगनि सुनाई पड़ती घटाओं में बिजलियों में सब जगह उसके ही घुंघर बजते मालूम होते यह किसका तबुस्सम है फजामे साकी? फिर हवा का झोंका भी आ है, तो उसी की खबर आती उसी के संदेश उसी की पाती यह किसकी जवानी है घटा में साखी फिर घटा घुमड़ के उठे है तो भी वही उठता सब अंगड़ाइया उसकी सब फूल उसके सब पत्ते उसके यह कौन बजा रहा है सीरी बरबस फिर जो भी संगीत गूंज रहा है अस्तित्व में, उसी का है वही बजा रहा यह बांसुरी उसकी ये वेणु उसकी भींगी हुई बारिश की हवा में साई बारिश से हवा की तो भी उसके ही इस का पता चलता उसके ही होने की गंधा थी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 चौथा प्रश्न मृत्यु का बड़ा भय है क्या इससे छूटने का कोई उपाय है मृत्यु तो उसी दिन हो गई जिस दिन तुम जन्मे अब छूटने का कोई उपाय नहीं जिस दिन पैदा हुए उसी दिन मरना शुरू हो गया अब एक कदम उठा लिया अब दूसरा तो उठाना ही पड़ेगा जैसे कि प्रत्युंचा से तीर निकल गया तो अब लौटाने का क्या उपाय जन्म हो गया तब तो मौत से बचने का कोई उपाय नहीं जिस दिन तुम्हारी ये बात समझ में आ जाएगी कि मौत तो होनी ही है सुनिश्चित होनी और सब अनिश्चित है मौत ही निश्चित है उसी दिन भय समाप्त हो जाएगा जो होनी है उसका क्या भय जो होकर ही रहनी उसका क्या भय जिसको टाला ही नहीं जा सकता उसका क्या भय जिसको अन्यथा किया ही नहीं जा सकता उसका क्या भय आशंका है तुम्हें जिस दुर्घटना की घट चुकी है वह पहले ही भीतर केवल आएगा तैरकर गत आगत की सतह पर हो चुका है पहले ही काम मर गए तुम उसी दिन जिस दिन जन्मे जिस दिन तुमने सांस ली उस दिन सांस छूटने का उपाय हो गया अब सांस किसी भी दिन छूटेगी तुम सदा न रह सकोगे इसलिए इस भय को समझने की कोशिश करो बचने की आसा मत करो बचने को तो कोई नहीं बच पाया कितने लोगों ने कितने उपाय किए बचने के नादिर शाह इतना बड़ा लड़ाका था खुखार हजारों लोगों की हत्याएं की मगर खुद की मौत से डरता था बारी डर था उसे दूसरे की मौत तो कोई बात ही ना थी कहते हैं एक रात एक वैश्य उसके शिविर में नाच करने आई और जब लौटने लगी तो रात देर हो गई दो बज गए और वो डरने लगी उसने कहा रास्ते में अंधेरा है और मेरा गांव दूर है मैं कैसे जाऊं तो नादिर शाह ने कहा कि तू फिक्र मत कर तू कोई साधारण व्यक्ति के दरबार में नाचने आई उसने अपने सैनिकों को कहा कि रास्ते में जितने गांव हैं सब में आग लगा दो ताकि ये वैश्य अपने गांव तक रोशनी में जा सके पांच सात गांव में आग लगवा दी गांव के सोते लोग चल गए लेकिन रास्ते पर रोशनी करवा दी दूसरे की मौत तो जैसे खिलवाड़ थी लेकिन खुद की मौत की बड़ी घबराहट थी इतना घबराया रहता था मौत से कि रात भी ठीक से सो नहीं सकता था और इसी घबराहट में मौत हुई जब हिंदुस्तान से वापस लौट रहा था और एक रात एक शिविर में तंबू के भीतर सोया था तो रात में एक डांकू घुस गया अंदर वो किसी की जान लेने को उत्सुक ना था वो तो कुछ सामान चुराने को उत्सुक था लेकिन उसकी मौजूदगी और घबराहट में घोड़े हिन लगे और सैनिक भागने लगे कुछ घबराहट ऐसी फैल गई अंधेरी रात में कि लोग समझे कि बहुत दुश्मन है कि नादर नादिर शाहबरा के बाहर भागा तंबू की रस्सी से पैर फंस गए तो वो समझा किसी ने पैर पकड़ लिया और उसी घबराहट में उसका हृदय का हृदय की धड़तन बंद हो गई वो गिर पड़ा कोई ने पकड़ा नहीं किसी ने मारा नहीं किसी ने कुछ किया नहीं सिर्फ पैर फंस गया तंबू की रस्सी में वो समझा कि गए जान से उसी घबराहट में मरा आदमी बचने के कितने उपाय करे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दूसरों को मानने की उत्सुकता उन्हीं लोगों में होती है जो अपने को बचाने के लिए बड़े आतुर होते हैं जिनको यह ख्याल होता है कि हम जिंदगी तो नहीं बना सकते लेकिन कम से कम लोगों को मार तो सकते हैं मृत्यु तो कर सकते हैं दूसरों की दूसरों को मारने से ऐसा लगता है कि हम शायद मृत्यु के मालिक हो गए देखो कितने लोग मार डाले मृत्यु हमारे कब्जे में इससे भ्रांति पैदा होती है कि शायद मृत्यु हमें क्षमा कर देगी नहीं न धन से जाती न पद से जाती न शक्ति से जाती कोई उपाय मृत्यु से बचने का नहीं तुम पूछते हो मृत्यु का बड़ा भय है क्या इससे छूटने का कोई उपाय है छूटने का उपाय करते रहोगे घबराते जाओगे तुमने पूछा है अगर और मेरी बात अगर समझ सको तो मैं तुमसे कहूंगा मौत को स्वीकार कर लो छूटने की बात ही छोड़ो जो होना है होना है उसे तुम स्वीकार कर लो उसे तुम इतने अंतर तुमसे स्वीकार कर लो उसके प्रति विरोध न रह जाए वही भय समाप्त हो जाएगा मृत्यु से तो नहीं छूटा जा सकता लेकिन मृत्यु के भय से छुटकारा हो सकता है मृत्यु तो होगी लेकिन भय आवश्यक नहीं है। भय तुमने पैदा किया है वृक्ष तो भयभीत नहीं है मौत उनकी भी होगी क्योंकि उनके पास सोच विचार का मन बुद्धि नहीं है पशु तो चिंता में नहीं बैठे उदास नहीं बैठे हैं कि मौत हो जाएगी मौत उनकी भी होगी मौत तो स्वाभाविक है वृक्ष पशु पक्षी आदमी सभी मरेंगे लेकिन सिर्फ आदमी भयभीत है क्योंकि आदमी सोचता है कि किसी तरह बचने का उपाय हो जाए कोई रास्ता निकला है तुम जब तक बचना चाहोगे तब तक भयभीत रहोगे तुम्हारे बचने की आकांक्षा से ही भय पैदा हो रहा है स्वीकार कर लो मौत है होनी है तो जब होनी है हो जाएगी और हर्जा क्या है जन्म के पहले तुम नहीं थे कोई तकलीफ थी कभी इस तरह सोचो जन्म के पहले तो तुम नहीं थे कोई तकलीफ थी मौत के बाद तुम फिर नहीं हो जाओगे तकलीफ क्या होनी जैसे जन्म के पहले थे वैसे मौत के बाद फिर हो जाओगे जो जन्म के पहले हालत थी वही मौत के बाद हालत हो जाएगी जब तक तुमने पहली सांस ना ली थी तब तक का तुम्हें कुछ याद हो कोई परेशानी कोई झंझट ऐसी ही जब सांस छूट जाएगी उसके बाद भी क्या झंझट क्या परेशानी सुकरात मरता था किसी ने पूछा कि घबरा नहीं रहे आप सुकरात ने कहा घबराना क्या या तो जैसा आस्तिक कहते हैं आत्मा अमर है तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं आत्मा अमर है तो क्या घबड़ाना या जैसा कि नास्तिक कहते हैं कि आत्मा मर जाती है तो भी बात खत्म हो गई जब खत्म ही हो गया तो घबराना किसका घबराएगा कौन बचे ही नहीं तो न रहा बांस न बजेगी बांस रे तो सुखरात्ना का दोनों हालत दोनों में से कोई ठीक होगा और तो कोई उपाय नहीं या तो आस्तिक ठीक या नास्तिक ठीक आस्तिक ठीक तो अमर है बात खत्म हुई चिंता क्या करनी नास्तिक ठीक तो बात खत्म ही हो जानी चिंता किसको करनी किसकी करनी सुखरात्न का इसलिए हम निश्चिंत हैं जो भी होगा ठीक है तुम बचने की कोशिश ना करो मौत तो होगी लेकिन तुमसे मैं कहना चाहता हूं मौत तुम्हारी नहीं होगी तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ तो तुम्हारी मौत कैसे होगी शरीर का जन्म हुआ शरीर की मौत होगी तुम्हारा चैतन्य अजन्मा है और अमृत धर्मा है तुम्हारी उलझन सारी यह है कि तुमने शरीर को अपना होना समझ लिया है मौत असली सवाल नहीं असली सवाल है शरीर को समझ लिया है कि यह मैं हूं नीरव की अर्चा रो से जीवन की चर्चा सौ से जैसे कोई शोरगोल से आशा कर रहा है शांति की ऐसे कोई सौ से बातें कर रहा है जीवन की नीरव की अर्चा रो से जीवन की चर्चा सौसे इस मुर्दे को तुम जीवित समझे हो इसीलिए अड़चन हो रही मुर्दा तो मुर्दा है अभी भी मरा हुआ है रोज मर रहा है तुम्हें ख्याल नहीं है क्योंकि तुम ख्याल देना नहीं चाहते तुम डरते हो ये तुम्हारे सिर में बाल उगते दाढ़ी में बाल उगते ये तुमने कभी ख्याल किया इनको तुम काटते हो दर्द नहीं होता ये तुम्हारे शरीर का मुर्दा हिस्सा है जो शरीर बाहर फेंक रहा है नखून काटते हो दर्द नहीं होता जिंदा हिस्सा नहीं है मलमुत्र रोज बाहर जा रहा है सब मरा हुआ हिस्सा है शरीर में से रोज मर रहा है कुछ तुम रोज भोजन लेके नया जीवन थोड़ा सा डालते हो थोड़ी देर जीवन से रखता है फिर रोज में मुर्दा कुछ हिस्सा निकल जाता वैज्ञानिक कहते हैं सात साल में आदमी का पूरा शरीर मर जाता है फिर दूसरा शरीर सत्तर साल की उम्र में दस बार शरीर मर जाता है पूरा का पूरा बदल जाता है एक-एक कण बदल जाता है, कुछ नहीं बचता है शरीर शरीर तो तो रोज मर रहा है, की तो है, की प्रक्रिया मृत्यु इस शरीर के पार एक चैतन्य की दशा है मगर उसका तुम्हें कुछ पता नहीं तुम वही हो और तुम्हे उसका पता नहीं तुम्हें आत्मस्मरण नहीं ये मत पूछो कि मौत के लिए हम क्या करें इतना ही पूछो कि हमारे भीतर शरीर के पार जो है उसे जानने के लिए क्या करें मृत्यु से बचने की मत पूछो ध्यान में जगने की पूछो अगर तुम्हें इतना पता चल जाए कि मैं भीतर चैतन्य हूं तो फिर शरीर ठीक है तुम्हारा आवाज है घर को अपना होना मत समझ लो और जैसे ही तुम्हें यह बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी तुम्हारे भीतर अपूर्व क्रांति घटित होगी नर बन नारायण स्वर बन रामायण और तब तुम अचानक पाओगे तुम्हारे भीतर जो तुमने नर की तरह जाना था वो नारायण और जो तुमने स्वर की तरह जाना था वो रामायण शरीर तो मिट्टी है मिट्टी से बना है मिट्टी में विदा हो जाए मिट्टी नीरव मिट्टी कलरव मिट्टी गद भव मिट्टी चिरनव मिट्टी से बनता है मिट्टी में गिरता है फिर उठता है फिर गिरता है ये सब सृजन मिट्टी का है ये सब खेल मिट्टी का है तुम इस मिट्टी के को अपना होना मत समझ लो इस मिट्टी के दिए में जो तेल भरा है वो तुम्हारा मन है उसे भी तुम अपना होना मत समझ लो उस तेल में जो बाती पड़ी है बाति पर जो ज्योति चल रही वही ज्योति तुम हो माना कि दिए और तेल के बिना ज्योति तिरोहित हो जाती <k�� away> लेकिन दिया और तेल ही ज्योति नहीं है ज्योति के प्रकट होने के लिए दिए और तेल की जरूरत होती तुम्हारे प्रकट होने के लिए शरीर और मन की जरूरत होती ये आवश्यक है तुम्हारे अभिव्यक्ति के लिए तुम्हारे अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है तुम्हारा अस्तित्व इनसे पार है उस पार का तुम्हे बोध होने लगे तो मृत्यु से कोई भय न रह जाए तब तुम जानोगे मृत्यु होती ही नहीं शरीर के तल पर मृत्यु सुनिश्चित है आत्मा के तल पर मृत्यु ना कभी हुई है ना हो सकती इतना ही तुम पहचान लो कि तुम आत्मा हो तिफली देखी सब देखा हमने हस्ती को हवाबे आप देखा हमने जब आंख हुई बंद तो उगदा यह खुला जो कुछ भी देखा सुख्वाब देखा हमने अभी तुम जैसे जिंदगी समझ रहे हो वो सपने से ज्यादा नहीं जब आंख हुई बंद तो उकदाई ये खुला मरते वक्त तुम जानोगे जब आंख सच में बंद होगी तब ये राज खुलेगा जो कुछ की देखा सो ख्वाब देखा हमने जिंदगी जिसको समझते थे वो सपना सिद्ध हुई और इस जिंदगी के भीतर जो सत्य छिपा था सपने में इतने उलझे रहे कि सत्य को कभी देखा नहीं कुछ पंद और नसीहत ने भी तामीर ना की दुनिया के किसी काम में ताखीर ना की दिन रात यहीं के साज और सामा में रहे जाना है कहां कुछ इसकी तदबीर ना की फिर भटकोगे मौत से मत घबराओ, अगर तुम्हारे जीवन में सच में ही समझने की कोई आकांक्षा है तो इतनी बात समझ लो कि ये जिसे तुम जिंदगी समझ रहे हो दिन रात यहीं के साज और सामा में रहे ये भ्रांति है मौत इसी को छीन लेगी धन छीन लेगी पद छीन लेगी नाम छीन लेगी यश छीन लेगी अगर तुमने नाम पद यश धन को ही समझा कि मेरा होना है तो तुम मरे तो तुम घबराना तुम्हारा स्वाभाविक है इसके पार भी तुम हो पद के पार प्रतिष्ठा के पार नाम यश के पार धन दौलत के पार तुम्हारा कुछ होना है। उसे थोड़ा पहचान लो उसका थोड़ा अनुभव कर लो मौत उसे नष्ट ना कर पाएगी जिसने स्वयं को जाना मौत उसके सामने हार जाती और मौत जल्दी आ रही तुम कह रहे हो उससे बचने का कोई उपाय मैं तो सारी चेष्टा यह कर रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ जाए कि मौत जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए तुम्हारी तरफ चली आ रही और तुम कह रहे, तुम कह रहे हो कि मैं रास्ता बता दू की मौत से बचने का कोई उपाय है तुम सोचते मैं कोई तुम्हें ताबीज गंडा दे दू कि वो तुम बच जाओ मौस से जब तक कुछ अपनी कहूं सुनू जग के मन की तब तक ले डाली द्वार आ फूटे भी तो थे लेवास कु के गीतों वाला एक तारा गिरकर टूट गया हो भी ना सका था परिचय द्रक का दर्पण से काजल आंसू बनकर छलका और छूट गया इतने जल्दी सब हो जाएगा ज्यादा देर नहीं लगेगी जब तक कुछ अपनी कहूं सुनू जग के मन की तब तक ले डाली द्वार विदाचन आ पहुंचा कह भी ना पाओगे अपने मन की सुन भी ना पाओगे अपने मन की और पाओगे कि आ गई डोली अर्थी उठने लगी बंधने लगी फूटे भी तो थे ना बोल श्वास कुआरी के गीतों वाला एक तारा गिरकर टूट गया एक तारा बज भी कहां पाता और टूट जाता कहा कौन कह पाता है जो कहना था कहा कौन हो पाता है जो होना था हो भी न सका था परिचय द्रक का दर्पण से आंख अभी दर्पण से मिल भी न पाई थी काजल आंसू बनकर छलका और छूट गया मौत तो जल्दी बड़ी आती और किसी भी क्षण द्वार पर दस्तक दे देगी क्षण भर पहले भी खबर ना देगी कि आती हूं मौत तो अतिथि है तारीख तिथि बता के ना आएगी बस आ जाएगी एक क्षण फुर्सत ना देगी तुम कहोगे साथ सामान बांध लूं, मित्र परिजनों से क्षमा मांग लूं, मिल लू जुल लू इतना मौका भी ना देगी जल्दी करो इसके पहले कि मौत आ जाए तुम अपने भीतर के अमृत को पहचान लो तो मैं तो चाहता हूं कि तुम्हें मौत के प्रति और सजग करूं मैं तो चाहता हूं कि तुम्हें और कपा दू तुम्हारी जड़ें हिल जाएं तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें नींद में सुला दूं कोई रास्ता बता दूं कोई तरकीब दे दूं कि जिससे मौत से बचाव हो जाए मौत से बच के करोगे भी क्या अभी कर क्या रहे हो जिंदा रह के यही करोगे ना बच के इसको कितने दिन तक करते रहने का मैंने सत्तर साल से मन नहीं चुकता सात सौ साल करोगे यही हद हो गई बात मैंने सुना है कि सिकंदर अपनी यात्राओं में एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसे पता चला कि एक झरने के पास एक ऐसा जलधार है कि अगर उसका कोई पानी पी ले तो अमर हो जाता तो वो गया उस जलधार को खोज किया जब वो पहुंचा जलधार के पास बड़ा आनंदित हो गया ऐसा इस फटिक स्वच्छ जल उसने कभी देखा न था और चुल्लू भरने को ही था कि एक कौआ बैठा था वहां एक शाख पर उसने कहा रुक सिकंदर पीछे पछताया पहले मेरी बात सुन ले सिकंदर तो बहुत हैरान हुआ एक तो ये चमत्कार कि इस पानी को पी के आदमी अमर हो जाता है और ये एक चमत्कार की कौआ बोलता है उसने पूछा कि क्या कहना है तुझे कौए ने कहा कहना मुझे यह कि मैंने भी ये पानी पिया मैं कोई छोटा मोटा कौआ नहीं हूं जैसा तू सिकंदर है आदमियों में ऐसा मैं भी एक सिकंदर हूं कौ में इसी की खोज मैंने सारी जीवन लगाई और मैंने ये झरना पा लिया और मैं ये पानी पी चुका अब मैं तरफ रहा हूं साल से जिंदा हूं मरता नहीं अब मर सकता नहीं पहाड़ से गिरता हूं पत्थर पर सिर पटकता हूं जहर पीता हूं मरता नहीं और अब जिंदगी में कुछ सार नहीं वही वही कब तक दोहराया चला जाओ अब देख लिया सब इसलिए तुझसे कहता हूं पहले सोच ले फिर मर ना सकेगा फिर तेरी मर्जी मैं इसलिए यहां बैठा हूं कि और दूसरे कोई ना समझी गलती ना कर जो मैंने की और कहते हैं सिकंदर थोड़ी देर सोचा फिर चुपचाप सरक आया उसने फिर उस झरने का पानी पिया नहीं यह कहानी तो कहानी है लेकिन बात बड़ी सच है तुम पी सकोगे अगर उस झरने के पास पहुंच जाओ ये बात तुम्हें ख्याल में ना आएगी कि फिर पी के करोगे क्या फिर मरना असंभव हो जाएगा नहीं इस जिंदगी का सारा खेल मौत में समाया है इस जिंदगी का सारा रस ही मौत के कारण और मौत जरूरी है तुम मौत से बचो मत तुम मौत को झुटलाओ जु, मत तुम अपने मन को बहलाओ मत तुम मौत को स्वीकार करो आगे पीछे एक दिवस आना ही होगा तेरे द्वारे इसीलिए जीवन भर मैंने नहीं गेह पर दिए कि लेकर कोई कर्ज सीस तेरे गोकुल जाना ना उचित था यही सोच सौ सौ हाथों से बांटे जब को चांद सितारे लेकिन इस सन्यासीपन का फल यह सिर्फ मिला दुनिया से आंसू तक सब रहन हो गए अर्थी तक लीनाम हो गई मैंने तो सोचा था अपनी सारी उम्र तुझे दे दूंगा इतनी दूर मगर थी मंजिल चलते चलते शाम हो गई यहां तो सब लूट जाएगा आंसू तक सब रहन हो गए अर्थी तक नीलाम हो गई यहां तो सब चुप जाएगा यहां से सब छूट जाएगा अर्थी तक नीलाम हो गई यहां तो कुछ बचेगा नहीं इसलिए मैं तुम्हें सांत्वना नहीं देता मैं तुम्हें झकझोरना चाहता हूं मैं तो तुम्हारी छीन लेना चाहता हूं कल होगी हो क्षण बचो मत स्वीकार करो और जितनी देर क्षण बचे हैं इनको तुम जीवन की तलाश में लगा दो अंत जीवन की तलाश में वहां है किरण अमृत की शाश्वत की और वह तुम्हारी किरण मिल सकती तुम उसके मालिक हो तुमने दावा नहीं किया है दावा करो घोषणा करो शरीर से अपने को थोड़ा हटाओ चैतन्य में थोड़े चखो हरिओम आज